भाष्यार्थ अध्याय सप्तम खंड ोपनिषद का अनुसंधान करने के लिए इंद्र और विरोचन का प्रजापति के पास जाना अथ ये रूप परूप्य स्वयं रूपेणी निष्प्यत एस आत्मेति एतद् कोवाचई तदमृत अभय ब्रह्मुक त्र कोश संद कथम व्याधिगम यहां समय परम ज्योतिपंपद्यूपेनाषपेनाष किसाद से देश संबंधी रूपा तथो यदन कथम स्वूप वक्तव्याुतरो ग्रंथ आरभ्य आख्यायिका तू तो विद्या्रहण संप्रदानिधि प्रदर्शनाथ विद्यास्तुर्थ राज पालीय अथ यह जो संप्रसाद है जो इस शरीर से सम्यक रूप से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त होकर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 सम के जो समविशेष रूप है वे तो देह संबंधी है उनसे भिन्न जो उसका निर्विशेष रूप है वह कैसा है ये सब बातें बतलानी है इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है यहाँ जो आख्यायिका है वह तो विद्या के ग्रहण और दान करने की विधि प्रदर्शित करने एवं विद्या के स्तुति के लिए है जिस प्रकार जल की प्रशंसा करने के लिए यह जल राजा द्वारा सेवित है ऐसा कहा जाता है या यम पहत पाप्मा विजरोविम मृत्युर्शोको विजिगत्सो पिपाश सत्यम सत्यसकल्प सोन्वेभ्य सजिज्ञासीभ्य सर्वाश लोकाना सर्वा कामस्मात्माद विजातीह प्रजापतिवाच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 या आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्शोको विजिघत्सोपिपाश सत्यम सत्यसकल योपासनालब्ध्यथदयपुंडलीक यस्ता सत्याधा जदुपासन सह भावी ब्रह्मचर्य साधन मुक्त उपासन फलभूत काम प्रतिपत्त च मूर्धंजया नाड़ गतिरिहता सोन्वेष्टभ्य शास्त्राचार्योपदेसात स विशेषेण ज्ञातवेष्टभ्यो जसवेद्यता जो आत्मा पापरहित जराहीन मृत्युहीन शोकरहित क्षुधारहतराहन सत्यकाम और सत्य संकल्प है जिसकी उपासना अर्थात उपलब्धि के लिए हितपुंडिक स्थान बतलाया गया है जिसमें मिथ्या से अपहित ठके हुए सत्यकाम सम्यक प्रकार से स्थित है जिसकी उपासना के साथ साथ रहने वाला ब्रह्मचर्य रूप साधन बतलाया गया है और उपासना के फलभूत काम की प्राप्ति के लिए मूर्धन्य नाड़ी से गति बतलाई गई है उसका अन्वेषण करना चाहिए शास्त्र और आचार्य के उपदेशों से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वह विजिज्ञास विशेष रूप से जानने के लिए इष्ट है अर्था स्वसंवेद्यता को प्राप्त कराने योग्य है किंतना जिज्ञासना चाहते सर्वांश्च लोकाना सर्वाश्च कामस्तमात्मा यथोक्न प्रकारेण शास्त्राचार्योपदेशेनावेष्य विजाती स्वेद्यता तत् तत्सर्वोक कामति सर्वात्मता फलती किल प्रजापतिवाच उसके अन्वेषण और विशेष रूप से जानने की इच्छा से क्या होता है यह जा बतलाया जाता है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 एवं इत्यर्थः अन्ष्टभ्यो विजिज्ञासी दृष्टवादेषण विजिज्ञास दृष्टाच दर्शयती नाहमत्र भोग्य पशा सकृत परेणदीधर्मरव्य मानसात्मन स्वूप वैपरीता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 इस प्रकार जानना चाहिए क्योंकि अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों ही दृष्टार्थ हैं, इनका फल प्रत्यक्ष सिद्ध है पर लोकादि की भांति अदृष्ट नहीं है इनके दृष्टार्थता इस में इसमें भोग्य नहीं देखता इस इंद्र के वाक्य से श्रुति बारम्बार दिखलाएगी देहादि धर्मों से अतीत रूप से ज्ञात होने वाले आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति यह दृष्टफल है अतः इस विधि का निर्माथक होना ही उचित है अग्निहोत्रादि के समान इसका अपूर्व विधि होना संभव नहीं है तो भये देवासुरा अनबुबुरे ते हो चुर् तमात्मा अन्वो यमात्मानम्य सर्वाश्च लोकाना सर्वास् काम तेन्द्रो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 ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन ये दोनों परस्पर ईर्षा करते हुए हाथों में समिधाएँ लेकर प्रजापति के पास आए तोभय इत्याद्याख्याय का प्रयोजन प्रजापतेर तद किल प्रजापतिवचनम उभये देवासुरा देवास्रा देवासुरा अनु परम्परागतम स्वकर्ण गोचरापन्नमु जनु बुद्धवंत तो भय इत्यादि आख्यायिका का प्रयोजन पहले बतला दिया गया परंपरा से आए हुए अपने कर्णों के विषय हुए उस प्रजापति के वचन को देवता और असुर इन दोनों ने जान लिया ते चैतत प्रजापति वचो बुद्धवा किम अकुवुच्य ते होचु रक्तवतोंो न्यून्यम दवा स्वरिश्धुराश हतनुमतिर्भवता प्रजापति तमत्माक्षामोन्वेषण कुरु यम्हत्मनम्य सर्वाश्च लोकाना सर्वाश्च कामेंद्रोहराज देवानाम इतरान भोग स्वयं देवा इतरा देवाश्च भोगपरिच्छद स्थाप्ता शरीरमात्रे नजापति प्रत्यभिप्रभ्राज विरोचनो विरोचनौसुराण प्रजापति के इस वचन को जानकर उन्होंने क्या किया यह बतलाया जाता है उन देवता और असुरों ने अपनी अपनी सभा में आपस में कहा यदि आप लोगों की अनुमति हो तो प्रजापति के बतलाए हुए उस आत्मा का अन्वेषण करें जिस आत्मा का अन्वेषण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है ऐसा कहकर स्वयं देवताओं का राजा इंद्र ही अपने संपूर्ण भोग सामग्री देवताओं को सौंपकर शरीर मात्र से ही प्रजापति के पास गया इसी प्रकार असुरों का राजा विरोचन भी गया विनयना दर्शयति गुरुतरा विनयन देवासुर विदेवासुर राजौ महाभोगाह सतौ तथा गुरु अभ्युपगतव तौह किलाधानवेवा संविध विद्याफल प्रत्यनोनिश मिश्र दर्शय सहित समित् भार हस्तौ प्रजापति सकाशम आजगमतु आगवंत गुरुजनों के प्रति विनयपूर्वक जाना चाहिए यह बात दिखलाती है तथा तो यह भी प्रदर्शित करती है कि विद्या त्रिलोकी के राज्य से भी बढ़कर है क्योंकि देवराज और असुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगों के पात्र होने पर भी इस प्रकार गुरु के समीप गए वे दोनों परस्पर असंविधान संविध न करते हुए अर्थात विद्या के फल के लिए एक दूसरे के प्रति ईर्षा प्रदर्शित करते हुए समित पारी हाथों में समिधाओं के भार लिए प्रजापति के समीप आए तौह द्वाशतम वर्षाड़ी ब्रह्मचर्य प्रजापति अवास्तम तौह तो चुम आत्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपाश सत्य सत्यसकल्प सोन्वेष्टभ्य सजिज्ञासीभ्य स सर्वां से लोकाना सर्वां काम यस्तम विजाती भगवत वचो वेदय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 जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे विशेष रूप से जान लेता है वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है इस श्रीमान के वाक्य को शिष्ट जन बतलाते हैं उसी को जानने की इच्छा करते हुए हम जहाँ रहे हैं तौह गत्वा द्वा त्रिशतम वर्षाणी शुश्रूषा पर ब्रह्मचर्य उतुरुतवंत अभिप्राय प्रजापते उच किौ कि, कि प्रयोजनम अभिप्रेत क्षन्त अवास्त मुषवतौ युवामी त्युक्चतु तो य आत्मेंदि भगवत वचौ वेदयते शिष्टा अत स्तम आत्म ध्या अवास्तमी यद्यपि प्रजापते समी गमनाद्यायुक्तावूता तथा विद्याजनगौरवादरागदेश मोहेशोषाव भूत्श्रह्मचर्य प्रजापत तेनेदम प्रख्या आत्मद्यागौरव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 यद्यपि प्रजापति के पास आने से पूर्व भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यायुक्त थे तथापि विद्या प्राप्ति के प्रयोजन के गौरव से उन्होंने प्रजापति के यहाँ राग द्वेष मोह एवं ईर्षादि जोशों को त्याग कर ही ब्रह्मचर्य वास किया इससे इस, इस आत्मविद्या के गौरव की सूचना मिलती है तौह प्रजापतिर्वाच या एसोक्षत एत आत्मेति हो चेतमृतम अभियमेत ब्रह्मोत्थयागवोसु परीक्षा यदर्शे कतम ऐसा धूएसु सर्वे स्वंतु इति होवाच उनसे प्रजापति ने कहा यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है यह आत्मा है यह अमृत है यह उभय है यह अभय है यह ब्रह्म है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 या पुरुषो य एषो क्षि पुरषोन चक्षुर्मतीदाई दृश्यते योगिभ आत्मपहत पापादी गुणों पुराह यद्विज्ञा सर्वोक कामतिरेत अमृत भूमाख्यम अत एवाभय भ्यम एवाभयमत एव ब्रह्म इति उन्हें इस प्रकार तपस्वी विशुद्ध कलमस जिनके दोष निवृत्त हो गए हैं और योग्य जानकर प्रजापति ने कहा जिनके इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो गई है और जिनके राग द्वेषादि दोषों का नाच हो गया है उन योगियों को जो नेत्र के भीतर यहाँ दृष्टा पुरुष दिखाई देता है यह अपहत पापमादि गुणों वाला आत्मा है जिसके विषय में पहले मैंने कहा था और जिसका ज्ञान होने पर संपूर्ण लोक और कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है यह भूमा संजक अमृत है इसलिए अभय है और इसी से ब्रह्मजा वृद्धतम है प्रजापति अथत पुरुषो दृश्यत इति वच्वा छाया रूपम पुरुष जगृृहतु गृही करणाय प्रजापति पृष्ठवत अथ योज हे भगवसु ज्ञायते पश्चाय परीक्षा परिमताजाते पश्चा यदर्श आत्मन प्रतिबिंबा परीक्षा खड्गाद कताभि एस किं वैक एव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 इन सब में आपका बतलाया हुआ आत्मा कौन है अथवा इन सब में एक ही आत्मा है एवं पृष्ठ प्रजापतिर्वाचाषुषी एव दृष्टा मजोक्त एक तनसी कृत्सु सर्वे स्वंतु मध्यसु परीक्षात होवाच इस प्रकार पूछे जाने पर प्रजापति ने कहा मैंने जो नेत्रांतर्गत दृष्टा बतलाया है वही आत्मा है इस उक्ति से प्रजापति ने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय नहीं समझे मैंने दृष्टा को आत्मा बतलाया है और तुम दृश्य को आत्मा समझ बैठे हो इस बात को मन में रख कर ही उसने कहा कि वह इन सभी के भीतर दिखाई देता है ननु कथम युक्त शिष्यों विपरीत ग्रहणम अनुज्ञातम प्रजापतिर्विगत दोषस्याचार्य सेतः शंका किंतु निर्दोष आचार्य होकर भी प्रजापति का अपने शिष्यों के विपरीत ग्रहण का अनुमोदन करना कैसे उचित हो सकता है एवं नानुज्ञातम समाधान यह ठीक है परंतु प्रजापति ने उसका अनुमोदन नहीं किया कथम शंका सो किस प्रकार आत्मन्ध्यात पांडित्य महत्व बोध धृतौ इंद्र विरोचनौ तथ प्रचित लोके तो प्रजापति नाम विपरीत तौ यदी प्रजापतिना मूढ़ौ युवा विपरीतग्रहिण विच्ते दुखें सद्जनिता चितावसाद प्रश्नश्रवणग्रहणावधारण प्रत्युत्ह विघातः सियाद रक्षणीय शिष्या मन्यते प्रजापति गृहणीता ताबत तदु दसरा व दृष्टान्त नापने श्यामिति चाप समाधान इंद्र और विरोचन इन दोनों ने अपने में पांडित्य महत्व और ज्ञातित्व का आरोप किया था और ये लोक में प्रतिष्ठित भी थे यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि तुम मूढ़ हो और उल्टा समझने वाले हो तो उनके चित्त में दुख हो जाता और उससे होने वाले चित्त के पराभव से फिर प्रश्न करने सुनने ग्रहण करने और समझने के लिए उत्साह का रास हो जाता अतः प्रजापति यही मानते हैं कि शिष्यों की रक्षा करनी चाहिए अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो भले ही करें मैं जल के शकोरे आदि के दृष्टांत से उसे निवृत्त कर दूंगा। ननु न युक्त में सू एवैत्य नृतम भक्तुम शंका किंतु यही वह आत्मा है ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करना तो उचित नहीं है न नृतम समाधान प्रजापति मिथ्या भाषण तो नहीं किया कथम शंका किस प्रकार नहीं किया मनसि सन्निहित तरह शिष्य गृहीताभ्यर श्रुते तमें वो चे देश, देश उ